जिज्ञासा समाधान में प्रश्न है क्या प्रत्येक क्रिया को कर्म कहा जाता है क्रिया और कर्म दो शब्द हैं यहां वैसे पर्यायवाची के रूप में भी लिए जाते हैं क्रिया कहो चाहे कर्म कहो लेकिन इनका प्रश्न कर्माशय वाले कर्म से है और पहला जो क्रिया शब्द है वो चेष्टा के लिए कुछ भी हम करते हैं जो भी क्रिया है उसको कर्माशय वाला कर्म कहा जाए या ना कहा जाए ये अभिप्राय है तो क्या प्रत्येक क्रिया को कर्म कहा जाता है तो प्रत्येक क्रिया को कर्म नहीं कहा जाता कर्म हम संकोच प्रसार ऊपर नीचे कुछ भी हम करते हैं तो वो प्रत्येक क्रिया कर्म नहीं कहलाती है आगे पूछा यदि कहा जाता है तो क्या उन छोटे से छोटे कर्म का फल मिलता है तो ना तो उसको ये वाला कर्म कहा जाता कर्माशय वाला कर्म तो फल की भी कोई बात नहीं है वहां पर और सामान्य भाषा में जो हम कर्म या क्रिया पर्यायवाची मानते हैं उस रूप में तो उसको कर्म कह सकते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है इनका जैसे इन्होंने कहा पलक झपकना श्वास लेना छोड़ना खुजली करना हिलना डुलना देखना सोचना बोलना खाना पीना आदि अब सामान्य जो हम अकेले हैं सामान्य अवस्था में हैं, पलक झपकते हैं श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उससे कोई पाप नहीं है ये जीवन धारण की क्रियाएं हैं होती रहती हैं। खुचली करना भी हिलना डुलना भी लेकिन देखना सोचना ये भी आपने जो लिखा है उसमें भी अच्छा और बुरा तो वहां जुड़ जाएगा हम अच्छा देख रहे हैं बुरा देख रहे हैं किसी को प्रेम से देख रहे हैं क्रोध से देख रहे हैं ईर्षा द्वेष इत्यादि या धमकाने के लिए देख रहे हैं वो देखना हमारा कैसा है इसके ऊपर निर्भर करेगा यदि हम दूसरे के हित के लिए देख रहे हैं अच्छे ढंग से देख रहे हैं हमारे देखने से ही उसको बहुत शांति मिल रही है उसको सांत्वना मिल रही है तो ये पुण्य के लिए आ जाएगा और यदि हमारे देखने से वो भयभीत हो रहा है हम ऐसे देख रहे हैं कि वो डर जाए तो वो पाप में आ जाएगा इसी तरह से सोचना बोलना सोचना मानसिक विकार है वो वो भी कर्म में आएगा यदि गलत हम सोच रहे हैं तो वो विकार है अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा है उनसे अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार होते हैं इसी तरह से बोलना हम क्या बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं इस पे उसका अच्छा और बुरा दोनों निर्भर करता है अब यदि हम अपने अकेले कमरे में है और वहां कुछ हम बोल रहे हैं गुनगुना रहे हैं कुछ कर रहे हैं उसमें कोई पाप और पुण्य नहीं है खाना पीना खाना पीना भी हम क्या खा रहे हैं इसके ऊपर पाप पुण्य निर्भर है मनसाहार कर रहे हैं गलत चीजें खा रहे हैं तो पाप लगेगा ठीक चीजें खा रहे हैं तो कोई पाप नहीं लगेगा इत्यादि <laughs> आगे पूछा और यदि इसे कर्म नहीं कहते तो क्यों नहीं कहते तो पहले उत्तर आया कि इन छोटी छोटी क्रियाओं को कर्म नहीं कहते कर्माशय वाला कर्म नहीं कहते क्यों नहीं कहते तो कर्म की परिभाषा महर्षि दयानंद ने दी है कि जब हम मनुष्य मन वाणी और शरीर से चेष्टा विशेष करता है चेष्टा शब्द के साथ में महर्षि ने विशेष शब्द भी लगा दिया अब वैसे ही बैठे बैठे जो हमारी पलक झपक रही है ये चेष्टा विशेष नहीं कहलाएगी इसी तरह से ये तो छोटे छोटे कर्म हो गए इसी तरह यदि हम यू प्रयत्न चेष्टा विशेष का मतलब प्रयत्न विशेष कर रहे हैं जैसे कि हम व्यायाम के समय करते हैं हम बहुत दंड बैठक लगाएंगे दौड़ेंगे इत्यादि और भी जो व्यायाम करेंगे बहुत प्रयत्न करेंगे चेष्टा विशेष करेंगे लेकिन वो चेष्टा विशेष भी कर्माशय वाले कर्म में नहीं आएगी वो चेष्टा विशेष भी कर्माशय वाले कर्म में नहीं आएगी क्योंकि कर्माशय में वो आएगी जिससे दूसरे का हित, हित हित होता है हम प्रयत्न पूर्वक या अनजाने में भी ऐसा कर्म करते हैं कि जिससे या तो परोपकार होता है या अपकार होता है पर अपकार होता है परापकार होता है, परापकार होता है। दूसरे की हानि हो या लाभ हो वो जब जुड़ जाता है तब इसमें पाप और पुण्य जुड़ेगा हम अपने कमरे में कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं आधा घंटे खूब व्यायाम कर रहे हैं वो प्रयत्न विशेष या चेष्टा विशेष में नहीं लेना चाहिए उससे कर्माशय नहीं बनता है और छोटा सा भी हम किसी की तरफ यूं उंगली करते हैं ऐसे उसको पीड़ित करने के लिए कुछ ऐसा गलत संकेत कर दें, छोटा सा भी कोई संकेत हो तो वो भी पाप के अंदर चला जाएगा चाहे पलक झपकना भी हो तो यदि इसे कर्म नहीं कहते तो क्यों नहीं कहते ये उत्तर हो ही गया और और क्रियाओं को यहां अन्य क्रियाओं लिख देते हैं और अन्य क्रियाओं को कर्म क्यों कहते हैं ये भी उत्तर आ गया जैसे झूठ बोलना अनुशासन आदि कार्य का न ध्यान रखना इत्यादि तो चूंकि इनमें हम किसी नियम का भंग करते हैं उससे किसी न किसी को हानि पहुंचती है या किसी का उपकार होता है तो झूठ और अनुशासन भंग है उसमें तो दूसरे को हानि पहुंचाते हैं हम इसलिए वो चेष्टा विशेष है कर्म है कर्माशय उससे हमारा बनता है तथा ऊपर पलख झपकना आदि जो बताया उसका यदि फल मिलता है तो दुखदायक होता है या सुखदायक तो फल मिलता ही नहीं है सुखदायक दुखदायक की बात नहीं है इसके अंतर्गत अन्य जो बातें उठती हैं उसे और अच्छी प्रकार से समझाने की इच्छा यह जिज्ञासा है तो स्पष्ट इस है इसमें कि जब हम हमारी किसी चेष्टा से दूसरे को लाभ पहुंचता है या दूसरे को हम हानि पहुंचाते हैं उससे हमारा पाप और पुण्य बनता है कर्म से संस्कार तो सभी से बनते हैं ऐसे कर्म जिनसे हम दूसरे को न तो दुख दे रहे हैं न सुख दे रहे हैं फिर भी उन कर्मों को हम कर रहे हैं व्यायाम का ही उदाहरण ले लीजिए, तो व्यायाम का एक संस्कार पड़ेगा हमारे पे हम किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं उससे हमें ज्ञान मिल रहा है उसके संस्कार पढ़ रहे हैं अच्छे अभुरे वो होगा लेकिन इससे कर्माशय नहीं बनेगा इससे कर्माशय नहीं बनेगा ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हम चल रहे हैं दिनचर्या में चल रहे हैं उससे हमारे को जो लाभ होना है वो सीधा सीधा लाभ हो जाएगा हम ठीक श्वास ले रहे हैं गहरा श्वास ले रहे हैं तो इससे जो लाभ होना है वो लाभ हो जाएगा लेकिन इससे कोई पुण्य कर्माशय नहीं बनेगा हमारा यदि हम श्वास अच्छा नहीं ले रहे हैं छोटा श्वास ले रहे हैं और इससे जो हानि होगी वो बस उससे हो जाएगी इससे कोई पाप कर्माशय नहीं बनेगा तो ये जो सामान्य क्रियाएं हैं उनमें एक वर्ग बनता है कि उसमें पाप और पुण्य बने धर्माधर्म संस्कार कर्माशय बने एक होता है मन पे केवल छाप पड़े वासना रूप संस्कार अच्छे या बुरे बुरेगी वो और बहुत सारी क्रियाओं का करने पे हमारे पे जो असर आता है परिणाम आता है बस वहीं तक रहता है उससे कोई कर्माशय नहीं बनता कि कर्माशय बनेगा भाग्य बनेगा प्रारब्ध बनेगा और फिर परमात्मा की तरफ से उसका फल हमें मिलेगा ऐसा नहीं आग में हाथ डाला जल गया पानी में हाथ डाला गीला हो गया ये जो चीजें हैं ये जैसे इनके नियम है उसके अनुसार होता रहता है इस केवल इतने मात्र से कर्माशय नहीं बनता लेकिन किसी का जल रखा हुआ है भोजनालय में वो भोजन करने बैठा है उसने पानी पी करके पीने के लिए रखा हुआ है शुद्ध जल और हम गंदा हाथ लेकर के उस पानी में डाल दें उसके तो ये भी पानी में डालना ये कर्म में चला जाएगा दूसरा प्रश्न इस इसमें पूछना है पूछे कमरे संबंध का दोष है। मैं हम किसी से कमरे में देखिये एक तो पक्ष है दोष का उचित और अनुचित का ठीक है उसको पाप और पुण्य से ना जोड़िए सारे के सारे को असंबद्ध हम अपने कमरे में बोल रहे हैं तो संस्कार तो उसके असंबद्ध के ही पड़ेंगे एकांत में जो कर्म कर रहे हैं हम उसका संस्कार तो पड़ेगा ये मैंने बात रखी थी अगर वो भाषण का प्रवचन का अभ्यास कर रहा है कोई व्यवस्थित तो उसका संस्कार पड़ेगा इससे उसको प्रवचन देने में सहायता मिलेगी धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा काच के सामने करते हैं अकेले कमरे में बोलते हैं जंगल में बोलते हैं कई लोग अभ्यास करते हैं सर उससे पाप और पुण्य नहीं है उससे हमारे पे संस्कार पड़ता है हमारा अभ्यास बनेगा उतना ठीक है इसी तरह असंबद्ध जो बोलना है वो दूसरे के संदर्भ में है जब हम दूसरे से बात कर रहे हो दूसरा हमारी बात सुन रहा है और हम असंबद्ध बोलें अप्रासंगिक बोलें इस तरह बोलेंगे सामने वाले को समझ में ना आए तो ये हमारा दोष बनेगा क्योंकि हम दूसरे की हिंसा कर रहे हैं दूसरे की हानि पहुंचा रहे हैं वो हमारे को ध्यान से सुन रहा है और हम ऐसा बोल रहे हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है उस पक्ष में दोष बनेगा कमरे में अपने आप बन रहा है तो बोल रहा है तो वो पाप नहीं बनेगा पर उस असंबद्धता का संस्कार तो पड़ेगा ही दूसरी बात जो कर्म हम दूसरे को सुख देते हैं उसका बनेगा तो नहीं बने को जैसे सूर्य की तरफ मुख करके मुंह शंका रामायण उपासना एक पाप होता है कर्माशय वाला कि वो कर्माशय में जाएगा प्रारब्ध बनेगा आपने उदाहरण दिया कि सूर्य की तरफ मुख करके जो लघु शंका करता है उसको पाप लगता है अब ये पाप शब्द किस रूप में है हानि होती है उसको निंदित अर्थ में है निंदा में है उससे हमारा कोई कर्माशय बनेगा ऐसा अर्थ मान लेना चाहिए वो हानिकारक है इस रूप में केवल मानना चाहिए पाप कर्माशय वाली बात नहीं बनेगी जिसका फल हमें बाद में मिलेगा उससे जो परिणाम आना है उस समय या कालांतर में जब भी आएगा वह परिणाम आ जाएगा हमारे ऊपर उस रूप में है वो निंदित है हानिकारक है इतना ही अर्थ लेना चाहिए उसका जी आज भी रविशंकर जी ने वनस्मृति का दुष्कर्ण है दो स्लोग लिखा है लिखते हैं कि जो संध्या काल है उपासना नहीं करता अथवा करता है गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसको ध्यान का पुण्य मिलता है तो पर जो नहीं करता उसको पाप लगता है तो उपासना करना, करना तो तो तो का की है है दूसरे का तो कोई उसमें नहीं तो फिर भी पाप और पुण्य बात ये अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है पहले भी चर्चा हुई है मेरे को अभी यही समझ बैठी हुई है और वहाँ जहाँ पाप के लिए कहा है ऐसा संध्या न करने से जो पाप लगता है वो पाप किस रूप में उसको हानि होगी वो संस्कारों की हानि करेगा अपनी और वेदाध्ययन का पुण्य मिलता है मतलब वेदाध्ययन से अलग से पुण्य हो ऐसा ना करके वेदाध्ययन से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है समझ बढ़ती है वो संस्कार के रूप में ही होगी तो जो गायत्री मंत्र आदि को भी करता है वो भी वेदाध्यन ही हो गया संध्या भी वेदाध्ययन जैसा हो गया तो जैसे वेदाध्ययन से हम पवित्र होते हैं ज्ञान के आने से अज्ञान हमारे अंदर से हटता है ऐसे संध्या करने से गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन करने से भी होता है इस अर्थ में तो कोई विचारने की बात नहीं वो तो ठीक है ही लेकिन कर्माशय जो बनने की बात है वो तो विचारने की बात है। वो अर्थ वहां अभिप्रेत है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए विचारने की बातें है हाँ। रविशंकर जी मिल सकता है दिनचर्या में चलने से पुण्य भी मिलता है प्रेरित होते हैं वो एक आगे की बात हो गई प्रेरित हो या ना हो कोई लेकिन हम दिनचर्या में चल रहे हैं तो उससे समूह में दूसरों को बाधा नहीं होती है कम होती है अलग अलग समय में व्यायाम अलग अलग समय में संध्या होगी तो एक दूसरे से बाधा होती है भोजन के निश्चित समय में हम जा रहे हैं भोजन कर रहे हैं तो बहुत सरलता रहती है कोई भिन्न समय में आ रहा है तो बाधा तो होगी दूसरे को कहीं को कहीं से वस्तु लेगा किसी का समय अधिक जाएगा अव्यवस्था होगी किसी को कम पड़ेगा नहीं पड़ेगा इत्यादि बातें तो अनुशासन में चलने से दूसरों का हित होता है जैसे सड़क पे अनुशासन से कोई चले ठीक अपनी दिशा में चले ठीक तरह से चले नियमों का पालन करें तो उससे दुर्घटनाएं ही नहीं होती हैं, दूसरों को सुविधा भी होती है पता रहता है कि जब तक संकेत नहीं होगा ये मुड़ेगा नहीं और वो दूसरे आस आराम से जाते हैं सुखपूर्वक जाते हैं तो इस रूप में अनुशासन का है और बाधा करते हैं तो पाप तो लगेगा ही अनुशासन से जब हम दूसरे को हित करते हैं दूसरे का हित करते हैं तो उतने अंशों में हमें पुण्य मिलेगा और दूसरे भी हमारा हित कर रहे हैं उससे हमारे को लाभ हो रहा है हम उनका लाभ कर रहे हैं तो वो लगभग बराबर जैसा हो जाता है लेकिन हानि हम करते हैं तो सब हमारी हानि नहीं करते हम हानि करते हैं ठीक है हाँ अपने शरीर को जैसे कष्ट, कष्ट देते हैं तो तो कष्ट लेना शरीर तो तो तो को कपा दिया कष्ट दिया तो इसको करते हैं, स्वास्थ्य हाँ आपने एक बात रखी कि जब हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं जो अनावश्यक तप करते हैं हानि पहुंचाते हैं शरीर की तो उससे पाप लगता है ये मान करके आपका कथन है इस पर भी विचार करेंगे तो जब हम अपने शरीर को सुख देते हैं यानी उचित खान रखते हैं श्वास लेते हैं तो उसे पुण्य भी मिलना चाहिए ये इनका प्रश्न है तो पहला जो आपका आधार है वो ही विचारणीय है बाद वाला जो है वो तो निश्चित है कि हम श्वास प्रश्वास लेते हैं भोजन समय पर खाते हैं इससे हमारा कोई पुण्य नहीं बनता है पुण्य के कारण हमें ये शरीर मिला हुआ है अपने कर्माशय के कारण से अब उसके साथ साथ हमें साधन भी मिले हैं हमने जुटाए हैं इस जन्म का पुरुषार्थ है या किसी ने हमें उपकार करके भोजन दिया है उस भोजन का हम उचित सेवन करके हम अपने पुण्य के कारण मिले हुए शरीर का सदुपयोग कर पाएंगे और नहीं करते हैं तो दुरुपयोग होगा या हानि हो जाएगी हम पुण्य भी खर्च हो गया और हमने लाभ भी नहीं उठाया इस शरीर का इस रूप में तो हानि होगी लेकिन वो पाप कर्माशय के रूप में नहीं समझना चाहिए इसी तरह से जब हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं इस रूप में मान लीजिए मैंने अपनी उंगली को काट लिया या मैं व्यायाम नहीं करता हूं या मैं कोई नशा करता हूं शराब पीता हूं तो इससे मेरे शरीर को हानि होगी और इससे मेरा जो पुण्यकर्माशय है वो व्यर्थ जा रहे हैं हम कीमत भी चुका के आए हैं पुण्यकर्माशय लग चुका है हमारा इस शरीर को मिलने में और हम इसे व्यर्थ कर रहे हैं इस रूप में तो हानि है लेकिन इससे पाप हो जाए यह नहीं समझना चाहिए हा इससे जो पाप जुड़ता है वो कब जुड़ेगा जब हमारे ऐसा करने से अन्य भी प्रभावित हो रहे हो कोई व्यक्ति बहुत शराब पीता है उसका यकृत खराब होता है और मृत्यु शीघ्र हो जाती है शराब अधिक पीता है तो वो काम करने के लिए नहीं जाता है काम करने नहीं जाता है तो पैसा नहीं मिलता है पैसा नहीं मिलता है तो घर परिवार वाले बच्चे दुखी होते हैं भूखे मरते हैं उनको सबको कष्ट होता है इत्यादि जब हमारे इन कर्मों से दूसरों पर भी प्रभाव आने लग जाता है हानि होने लगती है जो हमारे पे निर्भर है हमारे से संबद्ध है किसी भी तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनको जब हम हानि पहुंचाने लगते हैं तो ये हमारे पाप में भी सम्मिलित हो जाएगा लेकिन वैसे ही हम हैं और अपने शरीर को हमने कोई हानि पहुंचा दी है तो उसमें हमारे को पाप नहीं लगना चाहिए मेरी समझ अभी ये है पाप कर्माशय नहीं बनना चाहिए उसमें हमारा कर्माशय क्षीण हो जाएगा ये ठीक है हमने गवा दिया अपने उस चीज को इतना बस होना चाहिए ठीक है हाँ विक्रम जी जो उपवास करते हैं और वो अपनी मांग पाप दिखाएंगे उपवास करते हैं फिर जैसे हैं। नहीं फिर फिर करके वाक्य वही बोलिए उपवास करते हैं जैसे कोई हाँ फिर सरकार से मांग, मांग, मांग मानने के लिए हाँ तो उसमें एक अच्छे कार्य के लिए अगर उपवास कर रहे हैं और किसी बात को हम मनवा रहे हैं लागू करवा रहे हैं पुण्य का कार्य है उपवास करना अपने आप में पाप नहीं है उपवास एक चिकित्सा है उपवास एक चिकित्सा है वो की जा सकती है अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपनी अनुकूलता से उपवास कर सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उपवास ऐसे भी होते हैं जो महीनों तक चला लेते हैं बीस तीन महीना दो महीना और जैनी लोग वो उपवास अपनी मृत्यु के लिए भी करते हैं संथारा बोलते हैं जिसको उन्होंने निश्चय कर लेते हैं कि अब तो हमें देह त्याग करनी है और अन्न भी और जल भी त्याग कर देते हैं बस शरीर समाप्त हो जाता है ये संथारा कहलाता है उनके उसमें और वो उसको बड़ा पुण्य भी मानते हैं इससे हमारा कर्माशय क्षीण होता है और जो भी वो सिर और अन्य लाभ मानते हो मुक्ति आदि के पर वो प्रक्रिया गलत है उससे हानि होगी और हम अपना शरीर व्यर्थ में क्षीण कर देंगे तो इसलिए महर्षि दयानंद ने क्या लिखा कि जो भूख से अधिक खाता है बिना भूख लगे खाता है वो और जो भूख लगने पर नहीं खाता वो ये दोनों दुख सागर में गोते लगाते हैं दोनों ही गलत हैं, दोनों अतियां हैं चिकित्सा के लिए उपवास का प्रयोग उचित है उससे शरीर में मल निष्कासन होता है पाचन ठीक होता है जो अधिक खाली है वो सब सामान्य होता है वो ठीक है हल्का पन आता है वहां तक ठीक है उससे ज्यादा सीमा से ज्यादा जब उपवास किया जाएगा तो हानि होगी हमारी और वो गलत है उससे हम अपना क्षय कर लेते हैं पुण्य का शरीर की हानि कर लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए और जो आपने बताया अनशन आदि करते हैं किसी विशेष अच्छे प्रयोजन के लिए तो पुण्यप्रत हो जाएगा और बुरे काम के को मनवाने के लिए भी अनशन कोई करने लगे हट के लिए तो वो हानिकारक हो जाएगा वो पाप के लिए हो जाएगा उपवास अपने आप में पुण्य या पाप वाली बात नहीं है उससे हम क्या कर रहे हैं क्या प्रभाव डाल रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा ठीक है तो अगला प्रश्न तो अभी समझो नहीं है फिर इसी प्रश्न को थोड़ा और पूछ लीजिए हाँ शराब पीना अपने आप में हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे अपनी जो हानि होती है लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि शराब पीने का निषेध है तो शास्त्रों की आज्ञा का अवहेलना तो होगी तो पाप क्यों नहीं माना जाता चाहे हम किसी की हानि देकर प्रश्न है विचार के लिए तो इसमें पहले भी कई बार चर्चा आई है मेरी समझ अभी ये बनी है कि इसमें कर्माशय वाला पाप नहीं माना जाना चाहिए वो गलत कर्म है वो अपने शरीर के प्रति कर रहा है और कर्म करने में वो स्वतंत्र है पाप और पुण्य का संबंध दूसरे के हित और अहित के साथ जुड़ा हुआ है शराब पीने वाले का परिवार और अन्य चीजों के साथ संबंध जुड़ी जाता है वो प्रक्रिया ऐसी है वो एक दिन या एक दो घूट तो नहीं पिएगा और सामान्यतः तो आशावरिष्ठ पीते ही हैं। औषधि के रूप में होता ही है उसमें भी सात आठ प्रतिशत से लेके बारह तेरह प्रतिशत एल्कोहल होता है वो आयुर्वेद में विधान है वो पिया जाता है आप उसको भी अगर एल्कोहल को आप शराब कहें वो उसमें है तो वो कोई दोष नहीं है इसी तरह से और भी जो शुद्ध शराबी आती हैं ब्रांडी या विस्की या रम जो भी नाम बोलते हों अलग अलग प्रतिशत होते हैं इनके वो भी औषधि के रूप में ली जाती है तो वहां कोई पाप नहीं है उसमें कोई पाप नहीं है उसमें चिकित्सक प्रयोग करते हैं उसको और पहले समय में शल्य क्रियाएं होती थी जब दर्दनाशक औषधियां ऐसी नहीं थी जैसी आज है आज तो बहुत विकसित है जहाँ चाहो वहां सुन्न कर लेते हैं शल्ले क्रिया कर देते हैं तो वहां शराब पीरा के शल्ले क्रिया की जाती थी शराब पीने से वो तो दर्दनाशक होती है पीड़ा को कम अनुभव में आती है वो अफीम खिला करके, शराब पिला करके अन्य और चीजें दे करके उसमें जिसकी संज्ञा को कम किया जाता था तो यूं अपने आप में पाप को नहीं होना चाहिए अपने आप पाप नहीं होना चाहिए अब बीड़ी सिगरेट पीने वाला अकेले में पी रहा है ठीक है लेकिन वो आसपास वालों को भी हानि पहुंचाने लगेगा तो भले ही स्वयं पी रहा है लेकिन ये पाप के अंतर्गत आ जाएगा शराब पी करके दुर्गंध आ रही है और वो दूसरों के पास में बैठ रहा है उठ रहा है दूसरों को दुर्गंध लग रही है अच्छा नहीं लग रहा है ये बाधक होगा ये पाप के अंदर चला जाएगा लेकिन कोई अपने कमरे में है किसी से कोई लेना देना नहीं है दूसरों के पास जब भी जा रहा है तब पूरी जागरूकता से ही जा रहा है पूरे होश में जा रहा है कोई दुर्व्यवहार नहीं है तो वो पाप कर्म में नहीं आना चाहिए गलत कर्म तो कह सकते हैं उसको शास्त्र विरुद्ध कर्म तो कह सकते हैं लेकिन उससे पाप कर्माशय बनेगा ये बात नहीं समझ में आती ये मुझे स्वीकार्य नहीं होती बाकी इसको बहुत से लोग स्वीकार करते हैं कि ये भी पाप कर्म है वो परिभाषा ये देखते हैं शास्त्र में जो लिखा है उसके विपरीत करना पाप है यानी उससे पाप कर्माशय बनेगा और शास्त्र में जो लिखा है उसको करना उससे पुण्य कर्माशय बनेगा वो एक दृष्टि है उस दृष्टि से देखेंगे तो आप कह सकते हैं लेकिन मैं जिस दृष्टि से कह रहा हूं वो परोपकार से पुण्य होता है और परापकार से पाप होता है धर्म की वृद्धि से पुण्य होता है अधर्म की वृद्धि से पाप होता है धर्म का नाश करें हम तो पाप होगा और अधर्म का नाश करें तो पुण्य होगा ऐसे चार तरह से देख लीजिए धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश इससे दोनों से पुण्य होंगे अधर्म का नाश या उसकी हानि नहीं धर्म का नाश या हानि पाप लगेगा और अधर्म की वृद्धि या सहयोग जो भी हम करेंगे उससे पाप लगेगा जिन भी चीजों का शराब पीना अपने आप में भले ही पाप ना हो अकेले में लेकिन दूसरों को शराब पिलाना शराब के लिए प्रेरित करना यह अवश्य पाप है क्योंकि उससे हानि होती है और शराब पीने से रोकना शराब छुड़वाना ये पुण्य का है उस अकेले व्यक्ति के लिए भी जो अकेला भी पीता है दूसरे की हानि नहीं करता लेकिन अपनी हानि कर रहा है उसको यदि कोई शराब छुड़वाता है तो ये पुण्य का काम है क्योंकि वो व्यक्तिगत जो हानि कर रहा है उससे उसको बचा रहा है उसके अधर्म से उसको हटा रहा है इस तरह से समझना चाहिए और कोई हाँ जी श्रीवास्तव जी दोनों बातें हैं इनका प्रश्न है कि ये मात्रात्मक होते हैं या गुणात्मक होते हैं कि पाप छोटा बड़ा ऐसे केवल छोटा बड़ा है या गुणवत्ता की दृष्टि से भी दोनों दोनों दृष्टियों से उसको हम ले सकते हैं जिसमें कोई पाप कर्म बार बार किया जाता है देर तक किया जाता है बड़ा बन जाएगा एक है कि उसमें दूसरे को अत्यंत हानि पहुंचाई जा रही है दिन दुखी को हानि पहुंचाई जा रही है बच्चों को रुगणों को अनाथों को वृद्धों को धार्मिकों को योगियों को पुण्यात्माओं को देवताओं को जो हानि पहुंचाई जाती है तो उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है पाप ज्यादा लगता है तो क्वालिटी uh, और क्वांटिटी दोनों दृष्टियों से पाप और पुण्य को देखा जा सकता है मात्रात्मक और गुणात्मक की दृष्टि से भी मात्रा में तो कोई संदेह है ही नहीं कम और ज्यादा पाप और पुण्य होते ही हैं वो तो लेकिन गुणात्मक भी होते हैं जैसे ब्राह्मण की हत्या विद्वान की हत्या योगी की हत्या जो समाज के कल्याण के लिए लगे हुए हैं उनकी हत्या या उनको हानि पहुंचाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है वो अधिक है क्योंकि उससे समाज को अधिक हानि होती है और एक सामान्य व्यक्ति की जो उतना परोपकार नहीं कर रहा है सामान्य जीवन जी रहा है उसके लिए किया गया अपकार हानि वो कम पाप का कारण बनता है यूनिट की ऐसे कोई संख्या मापक तो निर्धारित नहीं है वैसे कर्म की गति बड़ी गहन है उसको समझना करना पर ऐसा मापन तो कुछ नहीं है मोटे मोटे तौर पे अवश्य है जो मैंने कई बातें बताई किनके प्रति अपकार करेंगे तो अधिक पाप लगेगा किनके प्रति पुण्य करेंगे तो अधिक पुण्य लगेगा ये तो काफी कुछ मिल जाता है उसी से हम संकेत ले सकते हैं यूनिट की तरह से कोई मापन नहीं हो सकता है वो परमात्मा ही जानता है लेकिन परमात्मा की दृष्टि में यूनिट अवश्य होगी पूरा पूरा ठीक ठीक मापन अवश्य होगा हमारे लिए नहीं है हम नहीं जान सकते उसको दिलीप जी देखिए इसमें सुखी और दुखी वाला भी विचार को प्राप्त होगा सुखी दुखी इतना निर्णायक नहीं है इनका प्रश्न यह है हमारी किसी चेष्टा से यदि कोई सुखी होता है तो पुण्य हमारी किसी चेष्टा से कोई दुखी होता है तो पाप मोटे तौर पर यह कथन ठीक है आप उसको हानि लाभ से भी देख लीजिए तो हानि लाभ भी कहा किस कसौटी पर देखी जाएगी वो वेद की दृष्टि से ईश्वर की दृष्टि से धर्म, धर्म की दृष्टि से वास्तविक हानि और लाभ की दृष्टि से देखी जाएगी अब रिश्वत देने वाला पहुंचा और अधिकारी प्रसन्न हो गया बहुत ये पाप भी माना चाहेगा हमारे किसी कारण से दूसरे को सुख हो गया नहीं चोर को जेब तत्र को देख करके और पुलिस वाला प्रसन्न हो गया कि अब मैं कुछ रुपए मेरे को मिल जाएंगे रिश्वत के इत्यादि ये सुखी कुछ नहीं है लेकिन इससे वास्तव में रिश्वत लेने वाले की हानि है क्योंकि वो पाप ही कर रहा है इससे तो हानि लाभ शब्द फिर भी अच्छे हैं सुख दुख की अपेक्षा सुख दुख वाला वे विचार को प्राप्त होगा हानि लाभ ठीक है लेकिन हानि लाभ भी ईश्वर की दृष्टि से देखा जाएगा अब रिश्वत लेने वाला वो तो कहेगा मेरे को तो लाभ हो रहा है पैसा आ गया मेरे पास तो वो लाभ देख रहा है लेकिन वास्तव में वो लाभ है नहीं वेद ईश्वर की दृष्टि से यदि हम हानि लाभ देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि जिससे दूसरों को लाभ होता है उसमें पुण्य जिससे दूसरे को हानि होती है उससे पाप लगता है ये कह तो इतना ही रखें बहुत हो गया पूछिए विक्रम जी तो पाप करते पुझे रखे। पुझे रखे। पुझे रखे। पीछे जो सारा उत्तर आया उससे नहीं समाधान होगा यदि वो व्यक्तिगत रूप से पीते हैं और उससे कोई हानि नहीं करते तो पाप नहीं है दूसरों की हानि नहीं करते हैं हाँ अपनी हानि करते लेकिन जाते वो दोष बनेगा कि वो शराब पी की लत के कारण से एक शराब की बोतल के लिए किसी को तस्कर को जाने देता है बेहोश होके पड़ जाता है वो भी है आप को, कोई भी उदाहरण ले लीजिए इससे दूसरों को हानि हो गई ना वो कर्तव्य का पालन था उस समय उसको शराब नहीं पीनी थी वाहन का चलाने वाला शराब पिए और बोले कि ये मेरा व्यक्तिगत काम है ऐसा नहीं उसके लिए तो निषेध है वहां नहीं पी सकते आप वहां आप टक्कर करेंगे और हानि होगी दूसरों को ये गलत है उससे पाप लगेगा पीछे कौन उत्तम जी पूछ रहे थे बोलिए मैंने नहीं कहा कि पाप लगता है मैंने तो नहीं कहा था इन्होंने श्लोक रखा था मनुस्मृति का वो विचार के योग्य है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं लेकिन वो श्लोक विचार के योग्य मेरी समस्या मैंने उत्तर दिया था उससे हमारा कुछ संस्कार होगा और यदि हमारे उपासना न करने से प्रभावित हो रहा है कुछ समाज या कुछ और हानि हो रही है परोक्ष रूप से तो होंगे क्योंकि यदि हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम गलत संस्कारों से युक्त हैं हम हमारे दिन में जो गलत संस्कार पड़े उनको हमने ठीक नहीं किया सफाई नहीं कर रहे हैं मन की तो उन गलत संस्कारों के होते होते हम आगे चल करके कुछ न कुछ हानि करेंगे परंपरा से वो हानिकारक हो सकता है लेकिन सीधे सीधे वो पापकर्म वैसे नहीं कहा जा सकता भले ही उसमें उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है उससे स साधु फिर बहिष्कार्य सर्वस्मात द्विज कर्मण वो सब ये निंदा है उसकी बड़ी तगड़ी निंदा की गई है लेकिन उससे कर्माशय में कोई पाप जमा होता है ऐसा मेरे को नहीं आता पर अगर आप यू दूसरे शब्दों में देखेंगे कि जो उपासना नहीं करता है वो बड़ा कृतघ् होता है महर्षि ने लिखा है ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं करता है उस रूप में वो पापी है हानि तो होगी उसकी लेकिन कर्माशय की दृष्टि से पाप बनेगा ये अभी विचारणीय कोटि में रख लीजिए अंतिम सीमा करें और कोई हाथ खड़ा नहीं करे बोलो जैसे आपने कहा कि है तो उसको कोई दोष नहीं है लेकिन उससे भी जैसे हाँ तो उसको वो कर सकते हैं अच्छा प्रश्न है इनका कि शराब पीने वाले को तो चलो हानि नहीं हुई लेकिन शराब बनाने से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उससे जो हानि होती है तो उस अंश में वो उसमें भागीदार होता है एक अंश में ले सकते हैं उसको लेकिन शराब बनाने से ऐसे यूं तो गन्ने से रस निकालते हैं गुड़ बनाते हैं वहां भी दुर्गंध फैलती है वो सब चीजें हैं वहां पर तो उस तरह का पर्यावरण प्रदूषण तो ठीक है ये तो और भी बहुत सारी चीजों में है वो हम कुछ भी कर्म करते हैं तो कुछ न कुछ पर्यावरण को हानि होती है हम खाना भी बनाते हैं और भी है मल त्याग करते हैं वो सब चीजें तो कुछ अंशों में है ही और उसके लिए दूसरे कर्मे भी हमें बता रखे हैं वो करने होते हैं लेकिन यदि होता है तो हानि होगी अब यूं तो हम गाड़ियों में चलते हैं ना वाहनों के अंदर रेल में बस में उसमें डीजल पेट्रोल जलता है उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है होता है नहीं क्योंकि हम तो प्रचार के लिए जा रहे हैं वेत प्रचार के लिए तो उतने अंशों में तो वो हो ही रहा है ना उपभोग हमने ये वस्त्र पहन रखे ये मशीनों से चलते है इसमें बिजली चल लगती है ये बिजली चल रही है ये बिजली कैसे आई है वो कोयले को जल करके भी बनाई जाती है और भी किसी भी तरह से आती है वहां कुछ न कुछ हुआ है ना प्रदूषण हम पानी पी रहे हैं ऊपर हमारी मोटर चल रही है बिजली का काम ले रहे हैं आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत सारी चीजें इतने रंग हैं ये सब चीजें जो काम में आती है ना रंगीली चीजें आती हैं रंगी जाती है इसके रंग भी नालियों में जाते हैं साबुन हम जो काम में लेते हैं वो पानी में जाता है जमीन में जाता है ये तो हम करते हैं एक सीमा तक जहां तक उचित है वो चलने लायक है अति करते हैं जो बहुत हानि होती है तो उतना हमारे को पाप लगेगा ही तो वो शराब में भी है तो वो तो अन्य चीजों में भी है ठीक है इतना रखते हैं मंत्र पाठ